महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स भाग सपने की तलाश राइट ने पढ़ाता कि जर्मनी के वोटो लिलिथन ने सन अठारह सो उन्यासी में एक ग्लाइडर बनाया था इस कवर के बाद उड़ान की तरफ उनकी रुचि ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन एक दिन एक घटना हो गई। वोटो अपने बनाए हुए ग्लाइडर ग्लाइडर में उड़ान भर रहा था कि वह नीचे गिर पड़ा। इस ग्रस्त से वह बाहर नहीं निकल पाया वास्तव में वोटो लिलिधल की मृत्यु हो गई थी उसकी मृत्यु से राइट बंधों ने एक निर्णय लिया उन्होंने उस वायुयान को बनाने का संकल्प कर लिया एक विचार उनके दिमाग में आया कि वे बुढ़ने में मनुष्य की सहायता करेंगे यह विचार जीवन भर उनके दिमाग में घूमता रहा और इसी कार्य को करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा उन्हें बहुत खोज करनी पड़ी अर्थात नई नई बातों का पता लगाना पड़ा और उन्होंने निश्चय किया कि पहले वे इस बात का पता करेंगे कि अन्य व्यक्तियों ने इस बारे में क्या किया है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूट को लिखा और बहुत सी जानकारी प्राप्त की वे दिन रात घंटों सुबह से शाम तक उड़ते हुए परिंदों को देखते रहते वे देखते कि चिड़िया ऊपर और नीचे तथा अगल बगल में इच्छानुसार उड़ सकती है एक दिन कबूतरों को उड़ते हुए देखकर और उनकी उड़ान का अच्छेन करके वे खुशी से झूम उठे उन्होंने कहा दबाव के कारण ही ये परिंदे हवा में उड़ने में सफल होते हैं। बहुत वर्षों बाद जब बूढ़ा हुआ, तब उसने परिंदों की उड़ान की गोपनीयता की एक जादूगर के जादू की गोपनीयता से तुलना की उसने कहा एक बार जब तुम्हे कोई काम करने की तकरीब का पता चल जाता है तब तुम उन वस्तुओं को देखने लग जाते हो जिन पर तुमने कभी जान भी नहीं दिया था या जब तुम उनके बारे में जानने की सोचते तक नहीं थे लेकिन उड़ान और वायुयान के बारे में कार्य करने के साथ साथ उन्होंने अपनी साइकिल की दुकान को नहीं छोड़ा एक दिन उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया विल्बर ग्राहक से बातें करता रहा और ग्राहक साइकिल के ट्यूब का निरीक्षण करता रहा बात करता हुआ वह ग्राहक जिस लंबे डिब्बे में रबर की ट्यूब आई थी उसे अनजाने में ही मोड़ने लगा तभी विल्बर चिल्ला उठा अब मैं जान गया मुझे हमारे वायुयान के पंखों को दाएं और बाई तरफ एक दूसरे की विपरीत दिशा में मोड़ना है उसकी यह बात सुनकर उस ग्राहक को बहुत आश्चर्य हुआ उस ग्राहक ने कहा मेरे प्यारे भाई तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ लेकिन विल्वर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि अब यह हो सकता है फिर वह दुकान से झटपट बाहर निकला उसने औरविल को आवाज दी औरविल कहाँ हो तुम और ग्राहक यह सोचता ही रहा कि शायद यह दुकानदार पागल हो गया है